अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के प्रथम मंत्र की चर्चा मूल में हो रही है इस मुंडक के प्रथम खंड के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मानुभूति नहीं हुई जिन जिज्ञासुओं को उन्हें ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक साधन अपनाने की आवश्यकता श्रुति भगवती देख रही है और जिन साधनों से ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो सकते हैं उन साधनों का निर्देश करने के लिए द्वितीय खंड का आरंभ है ब्रह्मानुभूति में बाधक है प्रमे विषयक विपर्य विपरीत भावना अशुभ संस्कार वो है अनात्मा उपाधिभूत शरीर आदि का आत्मरूप से संस्कार वो अशुभ संस्कार है उसका निवर्तक साधन है वाक्यार्थ भावना वाक्यार्थ भावना का अर्थ है निधिध्यासन और निध्यासन रूप साधन को बताया गया आविहनिहितम गुहाचरम नाम इन चार पदों के द्वारा ये चार पद ये बता रहे हैं कि आविहश शब्दित जो दृष्टा दर्शनादि त्रिपुटी का अवभासक निर्विशेष चेतन है जिसे पूर्व खंड में द्वितीय मंत्र में दिव्य पुरुष शब्द से कहा गया था वही यहाँ आवी है और वह सन्निहित है यानी प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है और उसका गुहाचर ये नाम एक प्रसिद्ध है यानि जब कार्यक्रम संघात रूप उपाधि विशिष्ट हो जाता है तो उपाधिस्थ वाघ आदि इन्द्रियों का जो व्यापार है उन व्यापारों का उसमें केवल करता हुआ सा आरोप होता है व्यापार करता है करके लेकिन उस समय भी वह अ करता ही हैं केवल जड़ वागा ही इसकी सन्निधि के बिना अपने वदनादि रूप व्यापार संपन्न नहीं कर पाते तो जिससे कार्यक्रम संघात अंतपाति चक्षुरादि का दर्शनादि व्यापार संपन्न हो उस रूप से प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित होना यही गुहाचरतव तो है उसमें और वह गुहाचर मैं हूं जो आवि है सन्निहित गुहाचर है वह मैं हू न कि मनुष्यादि रूप ऐसा अनुसंधान वाक्यर्थ भावना रूप निधि कहलाता है इसे आवि संहितम गुहाचरम नाम इससे बता करके जिसके चित्त में विपरीत भावना से भी प्रबल प्रमे विषयक संशय है अपना अनुभव जो स्वयं के विषय में है कर्तृत्वादि विशेषता वाला स्वयं को बताने वाला आत्मा को बताने वाला और तत्वमशादी वेदांत वो भी बता रहा है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता अपरिचिन्न असंग निर्विकार स्वयं प्रकाश चेतन है तो एक ही आत्म-वस्तु के परस्पर विपरीत स्वरूपों को बताने के लिए युगपत दो प्रमाण उपस्थित हुए तो इन दो प्रमाणों में सम प्रामाण्य बुद्धि है यदि तो ये संशय प्रबल रहेगा संशय का कारण है वेदांत और अपना लौकिक अनुभव स्वयं के विषय में इन दोनों को एक जैसा ही समझना इसमें से एक को व्यावहारिक प्रमाण आत्मा के व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाला और एक को आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाला समझ है यानी तत्वावेदक प्रमाण और व्यावहारिक प्रमाण तो अलग अलग सत्ताक स्वरूप को बताने वाले होने से कोई विरोध नहीं लेकिन दोनों को भी वास्तविक ही आत्मा के विपरीत स्वरूप को बताने वाले प्रमाण मान ले तो संशय होगा ही कि अनुभव रूप प्रमाण जो बता रहा है वह आत्मा का स्वरूप है या वेदांत प्रमाण आत्मा को जैसा बता रहा है वैसा आत्मा है ये संशय बुद्धि अंतकरण में रहेगा ये हैं प्रमेय विषयक संशय और ये संशय भी बुद्धि में रहेगा तो अहम ब्रह्मास्मीय अनुभव नहीं हो पाता इस संशय रूपी प्रतिबंधक को दूर करना आवश्यक है इसे निवृत्त करने का उपाय बताया जा रहा है युक्त्यासंधान जो टीका में कहा था युक्तानुसंधान का दूसरा नाम है मनन तो मनन रूप साधन बताया जा रहा है महत्पदम इत्यादि वाक्य से तो महत्पदम ये जो शब्द है ये बता रहा है कि ये प्रकृत आवि जो है ना ये आवि महत्पद है महच पदंच इति महत्पदम ऐसा कर्मधारय समास है यानी महान भी है और पद भी है और पद शब्द का अर्थ है पद्यते अनुमीयतः अध्यस्तः इति पदम ऐसी उत्पत्ति करते हैं पद शब्द की तो इसका अर्थ निकलता है तो अध्यस्त समस्त वस्तुओं के द्वारा जिसका अनुमान किया जाता है उसे कहते हैं पद पद्य अनुमीयते इति पदम अनुमान से निश्चय किया जाता है अनुमान है युक्ति तो युक्ति से निश्चित किया जाता है जिसे उसे कहा जा रहा है पद अनुमेय वो युक्ति कौन सी तो वेदांत अर्थ की साधक और लौकिक अनुभव की बाधक वेदांता है जीवो ब्रह्म न अपर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपर ये वेदांता है इस वेदांत अर्थ की जो साधक ब्रह्म के सत्यत्व की साधक युक्तियां, जगत के मिथ्यात्व की साधक युक्तियां और जीव ब्रह्म के एकत्व की साधक युक्तियां और जगत के सत्यत्व की बाधक द्वैत के सत्यत्व की बाधक ब्रह्म के कई लोग हैं स्वीकार ही नहीं करते कार्यक्रम संघात आदि से अतिरिक्त आत्मा को पंच कोशातित कोई आत्मवस्तु हैं ऐसा स्वीकार ही नहीं करते तो आत्मा उनके दृष्टि में वेदांत प्रतिपादित स्वरूप जो आत्मा है वह नहीं असत है तो ब्रह्म के असत्व की बाधक और जगत के सत्यत्व की बाधक जीव ब्रह्म के भेद की बाधक युक्तिया ये अनुमान शब्द से लेना है पदम का अर्थ है पद्यते अनुमीयते यानी युक्तिया निश्चीयते यद पदम ऐसी पद शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है युक्ति से निश्चय किया जाता है जिस स्वरूप का वह स्वरूप पद कहलाता है और महत्व ये विशेषण बता रहा है पदम तो हुआ विशेष उसका एक विशेषण है महत। जैसे नीलोत्पलम उत्पल यानी कमल पुष्प उत्पल शब्द का अर्थ होता है तो कमल पुष्प तो कई प्रकार का होता है तो नीलोत्पलम में नील ये विशेषण बन जाता है कमल का तो अर्थ निकलता है नीला कमल तो बाकी जो गुलाबी लाल पीले कमल होंगे वो उसके व्यावर्ते बन जाता है ऐसे यहाँ महत् ये उस पदम का विशेषण है युक्ति से निश्चित किया जा रहा है जिस स्वरूप को वह स्वरूप कैसा है परिचिन्न है या अपरिचिन्न है और अपरिछिन्न में भी सापेक्ष अपरिछिन्न है या निरपेक्ष अपरिछिन्न है ये सब संशय होता है युक्ति से जिस स्वरूप का निश्चय किया जा रहा है वह स्वरूप परिच्छिन्न नहीं है महान है यह महत्व शब्द बता रहा है महत् का अर्थ है अपरिछिन्न जैसे नीलोत्पलम में नील इस विशेषण ने कहा लाल पीले कमल नहीं नीला कमल ऐसे युक्ति से जिस अर्थ का निश्चय किया जा रहा है वह अर्थ परिच्छिन्न नहीं है अपरिचिन्न अर्थ तो अपरिचिन्न भी दो प्रकार का है पृथ्वी की अपेक्षा जल भी अपरिछिन्न है अधिक है पृथ्वी मानी जाती है वन फोर्थ और उससे तीन गुना अधिक जल है पचहत्तर प्रतिशत जल है तो अपरिचिन्न है लेकिन अग्नि की अपेक्षा जल परिच्छिन नहीं है अग्नि भी जल की अपेक्षा महत्व होने पर भी वायु की अपेक्षा अग्नि अमहत ही है परिचिन्न ही है वायु अग्नि की अपेक्षा महत्व होने पर भी आकाश की अपेक्षा अमहत है यानी परिचिन्न है आकाश वायुवादि की अपेक्षा अपरिछिन्न होने पर भी माया की दृष्टि से उसका जो परिणामी उपादान कारण है माया अव्याकृत उसके दृष्टि से देखते हैं तो अमहत है वायवादी के दृष्टि से महत है आकाश लेकिन माया की दृष्टि से अभ्याकृत की दृष्टि से वह भी परिचिन्न ही है अमहत ही है और माया भी आकाश आदि की अपेक्षा महत्व होने पर भी अपरिचिन्न होने पर भी उसके अधिष्ठान ब्रह्म के दृष्टि से देखते हैं तो वह भी ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है पादों से विश्वा भूतानी त्रिपाद सेमृतन दिव्य के अनुसार ब्रह्म के त्रिपाद स्वरूप को माया ने कभी स्पर्श किया ही नहीं का मतलब माया से भी अपरिचिन्न है माया एक अंश को ही परिचिन्न करके रखती है अवरुद्ध करके रखती है तो ब्रह्म जिसे यहाँ अभी कहा जा रहा है पद कहा जा रहा है युक्ति से निश्चय किसका करना है ब्रह्म का वह युक्ति से निश्चित किया जा रहा है जिस पद को वह पद अपरिचिन्न है महत है और कैसा महत है तो जलादि के तरह सापेक्ष महत्व तो उसमें नहीं है सापेक्ष अपरिछिन्नत तो नहीं है अपितु सापेक्षता उसमें बताने वाला कोई भी पद ना होने से निरपेक्ष महत्व तो लेना है निरपेक्ष अपरिचिन्नता लेनी है वो तो निरपेक्ष निरपेेक्षरिचिन्नता मानी जाती है ब्रह्म में ब्रह्म से फिर और भी महान दूसरा कोई नहीं है पुरुषात् न परम किंचित साष्ठा सा, सा परागति श्रुति करती है तो पुरुष हैं यही प्रकृति आवी कठोपनिषद में और उससे पर यानी अपरिचिन्न दूसरा कोई भी नहीं है वही सबसे अपरिचिन्न है निरपेक्ष अपरिछिन्न है और निरपेक्ष महत्व महत्व महत्शब्द से लेना है तो महत्पदम का अर्थ निकलेगा निरपेक्ष महत्वे युक्ति से निश्चित होने वाला स्वरूप उसे महत्पदम कहा जाएगा और वो महत्ता है तीन प्रकार की महत्ता यानी अपरिचिन्नता देशत अपरिछिन्नता आकाश में होने पर भी कालतः तो और वस्तुतः तो परिचिनता है इसलिए आकाश देशतः तो, तो अपरिछिन्न है लेकिन कालतः तो अनित्य होने से उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं और महाप्रलय में जब अभ्याकृत में विलीन होता है तो उस समय भी नहीं है तो इसलिए जो कभी रहता है कभी नहीं रहता उसे कहा जाता है काल से परिचिन तो आकाश काल से परिचिन्न है और जिससे जिसकी समान सत्ता का अन्य वस्तु विद्यमान है उसे कहा जाता है वस्तुतः परिचिन तो आकाश व्यावहारिक सत्ता वाला है तो आकाश के तरह व्यावहारिक सत्ता वाले आकाश से भिन्न और भी पदार्थ हैं माया है तो वायवादी हैं वे माने जाएंगे आकाश के तरह ही व्यावहारिक सत्ता वाले तो उनसे भिन्न ही आकाश हुआ भिन्नता यानी परिचिन्नता परिचिन्न का अर्थ है भिन्न तो मायादि से भिन्न है इस प्रकार ये आकाश में परिच्छिता है और तीनों प्रकार की अपरिचिन्नता तीनों प्रकार की परिचिन्नता से रहित देश से भी अपरिचिन्न शब्द से और काल से भी अपरिचिन्न देश से परिचिन वो होता है जो कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है देश परिचिन्न कहलाता है लेकिन प्रकृति जो आवी है ब्रह्म है वह ऐसा कोई स्थान नहीं है ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर ना हो इसलिए वो सर्वत्र होने से देश से अपरिचिन्न कहलाएगा महत् से और सर्वदा होने से ऐसा कोई समय नहीं है कि क्षण का अल्पसा हिस्सा भी नहीं है कि जिसमें ब्रह्म का अभाव हो इसलिए वो नित्य है कभी रहता है कभी नहीं रहता ऐसा नहीं है सदा रहने वाला है तो काल से अपरिछिन्न कहलाता है नित्य होने से उसकी तरह सत्तावती उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिससे इसे भिन्न सिद्ध किया जाए जिसका भेद इसमें सिद्ध हो तो उसकी तरह पारमार्थिक सत्ता वाली स्वतंत्र दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है अव्याकृत से लेकर के स्थूल देह पर्यंत सारा जगत उसी में अध्यस्त होने से उसी की सत्ता से सत्तावान है उससे अलग सत्ता किसी की भी न होने से वस्तुकृत परिचिनता उसमें नहीं होगी इसलिए वस्तुतः देशतः और कालतः अपरिच्छिन्न जो है उसे कहा जाता है महत और ऐसा एक पदार्थ है जो जगत का अधिष्ठान है बाकी सब जो भी दिख रही है वस्तु अविद्या अवस्था में वो सब की सब उसी में कल्पित है और एक वही वही है एक मेवाद्वितीय है उसे यहाँ महत्पदम शब्द से कहा जा रहा है उसके महत्पदत्व का निश्चायक हेतु बताया जा रहा है अविद्या अवस्था में व्यवहार अवस्था में तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है विश्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वो सब का सब ये तत्त शब्द से ग्राह्य है अत्रेत समर्पित इसमें अत्र शब्द इदम् शब्द का ही त्रल रूप है इदम् शब्द है सर्व सर्वनाम वो परामर्शक है प्रकृत आवी का आवी यानि वो ज्ञान समस्त जगत का अवभाषक ज्ञान ब्रह्म वो है अत्र शब्द से ग्राह्य इसलिए अत्र यानि अस्मिन ब्रह्मणी ज्ञाने ज्ञान स्वरूपे ब्रह्मणी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उसको अत्र शब्द से लीजिए तो मत है मत, मत्रेत तो ऐसा है म है ना न तो म पर आयकार है म पर नहीं होना चाहिए त्र पर आयकार होना चाहिए मै मैत्र मै नहीं होना चाहिए अ होना चाहिए म पूरा है जब अलग करेंगे तो महत्पदम उसमें म चला जाएगा और म में से अ त्र के साथ जुड़ेगा अत्र महत्पदम अत्र और ए में आय होना चाहिए म पर एक की मात्रा नहीं चाहिए तो अत्र यानी अस्मिन ब्रह्मणी ये तत् यह जो कुछ भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हमें दिख रहा है अध्यस्त जगत उसे अत्र शब्द से लेना है ये अत्र अः क्या ये अत शब्द से अत्र हुआ ब्रह्मा अआ ब्रह्म अत्या अस्मणि एक जगत अर्थ अर्पिता यानी समर्पित यानी अध्यस्त अर्पिता का अर्थ पर अस्थ और शब्द से लेना ये सारे कार्य कारणात्मक जगत को एक तत् शब्द से लिया गया अव्याकृतांत जगत स्थूल शरीर से लेकर के अंतिम कार्य से लेकर के वो जो मूल कारण है अव्याकृताकाश गार्गी ने याज्ञवल्के जी से पूछा कि ये सारा जगत किसमें तो प्रोत है मैं दो प्रश्न आपसे पूछती हूँ दो दो तीक्ष्ण बाणों के तरह ये दो प्रश्न हैं। उनका उत्तर यदि आपने दिया तो फिर फिर मैं मान लेती हूँ कि आप ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं तो दो प्रश्न हैं, दो तीक्ष्ण बाणों के तरह ये सारा जगत किसमें स्थित है किसमें ओतप्रोत है यानी कल्पित है अध्यारोपित है किसके आश्रित हैं तो बताया सूत्र को स्थूल जगत का जो आश्रय है वो सूत्रात्मा है समष्टि प्राण है और श्रुति ही बताती है कि प्राण में ही प्राण ने ही इस सारे जगत को धारण करके रखा है प्राण निकल जाए स्थूल शरीर से जैसे वेस्टी स्थूल शरीर से तो शरीर बैठा बैठा ही नहीं रहता ना गिर जाता खड़ा खड़े खड़े निकल जाए प्राण तो खड़े से गिर जाता है। बैठे बैठे निकल जाए तो बैठे से गिर जाता है तो प्राण ही इस शरीर को उत्थापित करके धारण करके रखता है और जैसे वेष्टि शरीर का धारक वेष्टि प्राण है ऐसे समष्टि जो शरीर है स्थूल शरीर विराड़ नामक उसका विधारिता है समष्टि प्राण सूत्रात्मा तो कहा सूत्रात्मा किसमें प्रतिष्ठित है सारे जगत का तो आश्रय मैं जानती हूं सूत्रात्मा है मान लिया सूत्रात्मा किसमें ओतप्रोत है सूत्रात्मा का कारण कौन है तो कहा कि सूत्रात्मा का कारण है अव्याकृत आकाश अव्याकृत आकाश है जिसे यहां पर अक्षर शब्द से कहा अक्षरा परत परम में पंचमिंत अक्षर शब्द से अभ्याकृत को कहा है ना <coughs> वो परिणामी उपादान कारण है उसी का परिणाम है सूक्ष्म आकाशादि पंचभूत और सूक्ष्म आकाशादि पंचभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है ये सूत्रात्मा इसलिए पंचभूतों द्वारा अव्याकृत आकाश में ही सूत्रात्मा प्रतिष्ठित है वो तो प्रोत है कल्पित है तो कहा वो सूत्रात्मा का आश्रय भूत अव्याकृत आकाश वो किसमें प्रतिष्ठित है उसका आश्रय कौन है तो अव्याकृत आकाश के अधिष्ठान में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त न होने से अव्याकृत आकाश का यानि आश्रय है अविद्या का वो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है उसमें जाति क्रिया गुण निमित्त ये शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है इसलिए उसे सीधे सीधे कोई ऐसा नहीं बता सकता ईदनतया कि वो अव्याकृत आकाश का आश्रय यह ब्रह्म है जैसे सूत्रात्मा के आश्रय को बताया जैसे स्थूल जगत के आश्रय को बताया ऐसे अव्याकृत आकाश को नहीं बताया जा सकता अव्याकृत आकाश के आश्रय को नहीं बताया जा सकता इसलिए याज्ञवल्के जी ने वहाँ पर कहा कि ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण कहते हैं अक्षर अव्याकृत का आश्रय है अक्षर में अव्याकृत ओतप्रोत तो है ओतप्रोत तो शब्द का अर्थ है कल्पित अध्यस्त प्रतिष्ठित और वो अक्षर कैसा है तो ब्राह्मण कहते हैं यानी ब्रह्मवेत्ता लोग उसका वर्णन करते हैं कि अस्थूलम अणअणु अन यानी स्थूलत्वादी उपाधि निमित्तक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का निषेध करते हुए अव्याकृत आकाश के अधिष्ठान का वर्णन ब्राह्मण लोक करता है वो अक्षर है अभ्याकृत का आश्रय अधिष्ठान पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर या तद अक्षरम अधिगम्यते में जो बताया उसी अक्षर को यहाँ पर महत्पदम शब्द से कहा जा रहा है और अत्र प्रतिष्ठ अत्र एतत् समर्पितम में अत्र शब्द से कहा जा रहा है अत्र यानि याज्ञवल्के जी ने अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान ब्रह्मज्ञानी लोग जिसको जिस अक्षर को कहते हैं करके कहा उसी अक्षर को बताने के लिए यहाँ पर अत्र शब्द है प्रकृत अर्थ का परामर्शक है ना? और प्रकृत है पराविद्या का विषय और परा का विषय है तद अक्षर अदृश्यवादी विशेषणक अक्षर वही अभ्याकृत का भी आश्रय है वो अत्र शब्द से ग्राह्य है और एक शब्द से ग्राह्य है स्थूल जगत से लेकर के अव्याकृत पर्यंत जितना भी है मात्र साध्य साधनात्मक जगत वो पूरा का पूरा एक शब्द से ग्राह्य है और समर्पित का ओत प्रोतम ये अत्र समर्पितम यानि ओतप्रोतम ओतप्रोतम यानि अधिष्ठ अध्यस्तम अध्यारोपित त्रिगुणात्मिका प्रकृति से लेकर के समस्त प्राकृत जगत इसी में अध्यस्त है किसमें महत्पदम में महत इसलिए वो महत्पद हैं आवी को महत्वपद क्यों कहा जा रहा है तो कहा कि हम जिसको प्रत्यक्षादि प्रमाणों से देख रहे हैं जैसे पर्वत में चक्षुरूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं धूम को और अनुमान करते हैं न दिखने वाले अग्नि का पर्वतो वन्यमान धूमात्म तो कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयते कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है और जो भी भ्रम होता है भ्रम का विषय होता है वह निरधिष्ठान नहीं होता रज्जु ना हो तो सर्प की भ्रांति नहीं होगी अध्यस्थ जो सर्प है वह रज्जु के बिना है ही नहीं यदि रज्जु सर्प दिख रहा है तो निश्चित है वहाँ पर रस्सी है उसका अधिष्ठान अर्थात अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों भी बिना अधिष्ठान के नहीं होते चांदी की प्रतीति का के बिना नहीं होगी ऐसे ही ये जगत जो अव्याकृत पर्यंत है भास रहा है प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से तो ये दृश्यम तन्मिथ्या जो भी हमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दृश्य के रूप में दिखे वह दृश्यत्वात् मिथ्या स्वप्नवत जगत मिथ्यात्व का निश्चय की अनुमान होगा युक्ति होगी और अधिष्ठान नहीं दिखता है भ्रम के समय लेकिन बिना व्यवहार में जो व्यावहारिक भ्रम है वह व्यावहारिक अधिष्ठान के बिना नहीं देखा गया सर्पादि का भ्रम तो ऐसे जागृत जगत भी यदि अध्यस्त है मिथ्या है तो इसका कोई न कोई अधिष्ठान जरूर है वो अधिष्ठान कौन है निराधिष्ठान भ्रम होता नहीं है तो ये सारा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जागृत अवस्था में प्रतिमान जगत है वह साधिष्ठान है उसका भी कोई ना कोई अधिष्ठान है क्यों कार्य होने से परिचिन्न होने से जो भी कार्य है परिछिन्न है वह अध्यस्त हैं क्योंकि श्रुति कहती हैं वाचारंभनम विकार वाचारंभन का अर्थ है अध्यस्त मिथ्या अंध्रित कल्पित तो जो भी विकार हैं आकाशादि विकार और अव्याकृत वह स्वयं विकार न होने पर भी वह परिचिन्न है उसमें ब्रह्म की अपेक्षा परिचिनता है तो दो हेतु हैं ये सारा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतिमान जगत वह साधिष्ठान है कार्य होने से परिचिन्न होने से जैसे रज्जु सर्पादी ऐसे ये जो परिचिनत्व कार्यत्व तो आकाश आदि में कार्यत्व भी है परिचिन्नत्व भी है दोनों हेतु है, और अभ्याकृत में कार्यत्व नहीं है किंतु परिचिन्नत्व है परिछिन्न है उसमें कालकृत परिच्छिता भी है और कालकृत परिचिनता लीजिए और वस्तुकृत परिचिनता भी लीजिए ब्रह्म से तो ब्रह्म तो उससे अतिरिक्त है ना तो ये जो अव्याकृत है परिच्छिन होने से अनादि होता हुआ भी ब्रह्म ज्ञान से निवर्त होने से ब्रह्म ज्ञान के बाद नहीं रहता इसलिए न रहने वाला कभी न रहने वाला होने से कालकृत परिचिन्नता उसमें आई वह भी अध्यस्त है उसका भी अधिष्ठान विकार, विकार।, विकार कहते कार्य को वो स्वयं कार्य नहीं है ना हाँ वो तो मूल कारण है उसका कार्य है लेकिन वो स्वयं किसी का कार्य नहीं है ब्रह्म का भी कार्य नहीं है ब्रह्म में भी उसकी कल्पना हुई है कारणत्व रूपे नहीं अनादिवेन रूपेण इसलिए गीता दो को अनादि कहती है ना अनादि यानी अनुत्पन्न उत्पत्ति रहित प्रकृतिम पुरुष विध्यनादि उपो ऊपी तो प्रकृति है अभ्याकृत पुरुष है आत्मा ये दोनों अनादि है उसमें से एक अनध्यस्त है एक अध्यस्थ है लेकिन है अनादि किंतु शांत है एक शांत है एक अनंत है पुरुष अनंत है और प्रकृति शांत है तो इसलिए परिचिन्न है तो परिछिन्नता है प्रकृति में इसलिए वो भी अध्यस्त रहेगी और इन सब का अधिष्ठान वो कौन है तो प्रकृति सहित प्राकृत जगत का अधिष्ठान है अत्र शब्द से ग्राह्य प्रकृत ब्रह्म आवि तो इसलिए कहा कि अत्र एत समर्पितम ये युक्तिया बता रहे हैं ना, तो युक्त अनुसंधान है ये अब ये जो अत्र ये तमर्पित में अत्र शब्द से तो ग्राह्य हुआ आवि ब्रह्म ये शब्द सर्वनाम है एक शब्द के द्वारा परामृष्ट कौन है अर्थ तो एत शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए दूसरा वाक्य है येजत ये द्वारा ना येजत प्राणत प्राणन ये, ये, ये, ये तत्त शब्द ये तत शब्द से ग्राह्य है जो अत्र समर्पितम इसमें ये शब्द सर्वनाम है वह किसका परामर्शक है, है? हाँ और दृश्यमान जगत कौन है तो दृश्यमान जगत को बताने के लिए आया ये शब्द आए ऐजत एजत का अर्थ है सक्रिय जो गमन आगमन कर रहा है पक्षादि चलायमान है और प्राणत का अर्थ है प्राणन क्रिया करने वाले एजरी कंपनी धातु से एजत बना वो कंपन करने वाले ने चलन करने वाले ने उड़ने वाले पक्षादी आकाश खेचर प्राणन का अर्थ है प्राणन अपानन क्रिया करने वाले श्वासोश्वास लेने वाले और निमिषत का अर्थ है निमेष उन्मेष क्रिया करने वाले सच चक्षुष और च शब्द से लेना अनिमिस्त का मतलब जो व्यवहार में ये चेतन प्रसिद्ध है ये प्राणन प्राणनिमिषत शब्द से जो कहे गए हैं वो चेतन विशेष है और शब्द से अनिमिषत, अनिजत अप्राणत इनको लीजिए का मतलब इनसे विपरीत भी जो है वे सब भी ये तत्त शब्द से ग्राह्य है ये जत प्राणत निमिषत और च शब्द बता रहा है इनसे विपरीत विशेषता वाले भी वे सब के सब एतत है। अत्र त्रेत समर्पितम इस वाक्यस्थ एक पदार्थ हैं और ये सब का सब समर्पितम यानी अध्यस्तम तो अत्र अत्र अने ब्रह्मणी तो कहा येतत यद जान थे मध्यम पुरुष का बहुवचन है लोट लकार मैं तो तो होना चाहिए जानत तो। ऐसा तो छस प्रयोग है तो हे शिष्या ऐसा शिष्यों को जिज्ञासुओं को संबोधित करके आचार्य रूपा श्रुति कह रही है कि ये तत्त यत और यब्द से अपेक्षित तत् आधार करना तत नित्य संबंध होता है ना इसलिए ये तद तत यत तत् हे शिष्या जान याने अवगत अवगछत हे शिष्यों ये तत्त यानि ये सारा जगत यत यदा स्वदम, यत शब्द यानी ये ये तत्त शब्द से तो ग्राह्य का सब हुआ अध्यस्थ और वह यथ है का मतलब यदास्पद है उनका जो वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान उसे यत शब्द से लीजिए यत शब्द से लीजिए अध्यस्त को ये जो ऐजत इत्यादि शब्द से बताया गया अध्यस्त सारा कार्य कारणात्मक जगत ये तत है यद ए में ये और यत शब्द से लेना परमार्थ दृष्टिया जो है तो अध्यस्त परमार्थ दृष्टिया क्या होता है अधिष्ठान होता और अधिष्ठान कौन है तो अत्र शब्द से ग्राह्य ब्रह्म इसलिए येतत तत् अध्यस्तम यत यनि यदास्पदम ये सारा अध्यस्त जगत जिसमें अध्यस्त है ये कहो या अध्यस्त जगत का जो पारमार्थिक स्वरूप है तत् करिए जान थ उसे ऐसा जानो कि वही हमारी आत्मा है वही आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप ये तद यत तद अहम अस्मि ऐसा जानो जान था याने जानो अनुभव करो कैसा अनुभव करो कि ये सारा कार्यकारणात्मक जगत अभ्याकृत पर्यंत जिसमें अध्यस्थ हैं कार्य कारणात्मक जगत का जो अधिष्ठान है वो मैं हूँ ऐसा जानो अनुभव करो जब ये युक्ति अपनाएंगे ये युक्ति महत्पदम ब्रह्म को बताने वाली तो इस युक्ति से यही निश्चय होगा कि वेदांत जो बता रहा है वो मैं हूँ तो जानते हैं युक्तिया युक्ति से ऐसा निश्चय करो कि हम हमें अविद्या अवस्था में अपना अनुभव जैसा बता रहा है वैसे हम नहीं हैं अवस्था में तो अधिष्ठानभूत ब्रह्म में कल्पित जो जगत है उसका एक जो अंश है अल्प ये वेष्टि कार्यक्रम संघात उसी के साथ अभिमान करा करके लौकिक अनुभव हमें बता रहा है कि हम मनुष्य हैं कर्ता भोगता है परिचिन्न है ससंग है ये बता रहा है लेकिन ये युक्ति अपनाएंगे तो ये युक्ति बता रही है कि ऐसा चिंतन करो युक्ति से और ये निश्चय करो कि इस जगत अंत पाती जो एक अल्पसा अंश ये साढ़े तीन हाथ का कार्यक्रम संघात वो मैं हम नहीं है अभी तो हम अध्यस्थ मात्र को सत्ता स्पूर्ति देने वाला जो चेतन प्रकाश है अधिष्ठान है सारे जगत का वो हम है, वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करो ये यहाँ पर कहते हैं यद ए जानत इससे कि और जो अधिष्ठान है वह ही उसी का तो विवर्त स्वरूप ये सारा जगत है कार्य कारण, जैसे रस्सी का विवर्त है सर्पादी ऐसे महत् पदम शब्दित ब्रह्म का ही अधिष्ठानभूत ब्रह्म का ही विवर्त ये सारा का सारा सद असद शब्दित जो मूर्तामूर्त जगत है स्थूल सूक्ष्म जगत है वह ब्रह्म का विवर्त होने से ब्रह्म ही है तो ये कहा जा रहा है कि सद सद एक पद है अलग वर्ण्यम अलग है तो यत ये जो यत शब्द से तो अधिष्ठान को लिया गया ना, वो जो अधिष्ठान है वो कैसा है उसी का विवर्त स्वरूप ये जगत है इसलिए जो भी हमें अविद्या अवस्था में सत्वे यानि सत का हैं इंद्रिय ग्राह्य यहाँ जिसे हम देख रहे हैं व्यवहार अवस्था में और है करके मान रहा है जो इंद्रिय ग्राह्य हैं अनुमान ग्राह्य हैं लौकिक प्रमाण से ग्राह्य हैं व्यवहार अवस्था में हम मान लेते हैं वही विद्यमान है कार्य इसलिए सत शब्द का अर्थ हुआ कार्य स्थूल मूर्त ये सत शब्द से लेना विदित और असत शब्द से लेना जो अनभिव्यक्त नाम रूप वाला है सूक्ष्म है, असत से सत से अभिव्यक्त नाम रूप वो कार्य है विकार है, असत शब्द से कारण को कारण है अव्याकृत यानी अनभिव्यक्त नाम रूप सूक्ष्म अमूर्त तो असत शब्द से अमूर्त सूक्ष्म कारण इसको लेना है अनभिव्यक्त नाम रूप तो ये जो भी सत शब्द से कहा जाने वाला कार्य और असत शब्द से कहा जाने वाला कारण ये यदि खोजेंगे तो कहीं पर भी अधिष्ठान से अलग मिलेगा ही नहीं इसलिए अधिष्ठान ने ही अविद्या अवस्था में कार्य कारण का रूप धारण कर लिया है कार्य कारण रूप से विवर्तित हुआ है जैसे रस्सी ही रस्सी के अज्ञान दशा में सर्प दंड भूरेखा माला आदि से विवर्तित हो रही है ऐसे कार्य रूप से कारण रूप से सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से और मूर्त रूप से अमूर्त रूप से हमें जो दिख रहा है जगत अविद्या अवस्था में वो कोई ब्रह्म से अलग थोड़ा ही है ब्रह्म कोई देख रहा है ब्रह्म ब्रह्म के विवर्त रूप को देख रहा है मिट्टी के विवर्त रूप को देख रहे हैं जब घटादि को देखते हैं और मिट्टी को देखते हैं तो घटादि के तात्विक रूप को देखते हैं मिट्टी है घटादि का तात्विक रूप घटादि है मिट्टी के विवर्त रूप जगत है ब्रह्म का विवर्त रूप ब्रह्म है जगत का तात्विक रूप अधिष्ठान है अध्यस्थ का तात्विक रूप यथार्थ रूप तात्विक या नहीं यथार्थ और अधिष्ठान का विवर्त रूप है अध्यस्त इसलिए सद-असद रूपम ऊपर से जोड़ देना यह प्रकृत अभी ही सद असद रूप है अविद्यावस्था में से हाँ से लिया जा रहा है कार्य को हाँ। अभिव्यक्त नाम रूप यानी कार्य और असत यानि कारण असत यानि अमूर्त हाँ कारण रूप वो कारण कौन अव्याकृत अमूर्त सूक्ष्म ये असत शब्द के अर्थ है अमूर्त सूक्ष्म कारण और सत शब्द का अर्थ है मूर्त स्थूल कार्य अरे कार्य कारण कौन है तो ब्रह्म ही है हाँ हा? वरेण्यम तो आगे आ रहा है <laughs> सदसत का हो गया ना तो सदसत स्वरूपम ये ब्रह्म है और यही प्रकृत अधिष्ठान भूत ब्रह्म वरेण्यम भी है वरेण्यम वैदिक प्रयोग है उसका व्याकरण शास्त्र के अनुसार शुद्ध रूप होगा वर्णीयम वर्णीयम इस अर्थ में वैदिक प्रयोग है वर्ण्यम लेकिन लोक में वर्णीय यह अर्थ निकलेगा वर्णीय का अर्थ है प्रार्थनीय वर्णीय का अर्थ है प्रार्थनीय प्रार्थनीय का अर्थ हैं अपेक्षमान हम जिसको चाहते हैं जिसका वरण करना चाहते हैं उसे वरेण्यम कहा जा रहा है हाँ तो चाहते किसको इसको सुख को और कैसे सुख को चाहते हैं नित्य सुख को चाहते हैं इसलिए नित्य सुख रूपयों वे भूमा तत्सुखम के अनुसार ये भूमार रूप है महत्पद है ना इसलिए यही सुख है प्रार्थनीय है सारी चेष्टाएं प्राणी मात्र की जिसके लिए हैं जिसका साधन है सर्वे वेदा यद पदमा मनंती सर्वाणी तपानसी यद अभिवदंति याता है ना कि सारे तप तपस्वी लोग जिसके लिए कर रहे हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान जिसके लिए कर रहा है सारे वेद जिसका निरूपण कर रहे हैं वह ये हैं वह वरण्यम है सारे साधक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सारी साधनाएं जिसके लिए कर रहे हैं उसे कहा जाएगा उन साधनाओं से अपेक्षम प्राथनीय वो है वर्ण्यम वो कौन है ब्रह्म सुख इसलिए मयम्न महिमनस्तोत्र में मयम्न स्त्रोत्रकार ने कहा कि ऋजुकनापथजूषा नृणाम तो गम्य आप ही अकेले गम में हैं गम में गम्य प्राप्य प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग मार्गों से शिव को ही तो प्राप्त करना चाह रहे हैं ये सब के सब जैसे अलग अलग दिशा में जल बह रहा है किस लिए बह रहा है अपने वास्तविक स्वरूप समुद्र को पाने के लिए समुद्र में पाने के समुद्र में जाने के बाद समुद्र को पाने के बाद बहना रूप प्रयत्न साधना उसकी समाप्त तो हो जाती है <coughs> ऐसे कर्मी कर्म कर रहे हैं तपस्वी तपस्या कर रहे हैं <coughs> उपासक उपासनाएँ कर रहे हैं और ज्ञान मार्ग में चलने वाले श्रवण मनन निधि ध्यास कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसी को पाने के लिए इसलिए ये है वर्ण्यम प्रार्थनीयम और प्रजानाम विज्ञानात परम प्रजानाम विज्ञानम शब्द से लेना लौकिक ज्ञान को प्रजा है प्रमाताएं ये जो प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला जो ज्ञान वो विज्ञान शब्द से लेना प्रजानाम विज्ञानम यानि प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमिति उपमित्यादि, ये हैं प्रजाना विज्ञान शब्द का अर्थ और इससे परम यानि अतिरिक्तम का अर्थ हैं उसका अविशय लौकिक प्रमाण जन्य ज्ञान का अविशय प्रजाना विज्ञानात परम का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाली व्यावहारिक प्रमारूप जो लौकिक ज्ञान उसका अविषय वो कौन है जो वरेण्यम है जिसका विवर्त ये सद असद जगत है जो जगत का अधिष्ठान है वह लौकिक ज्ञान का विषय नहीं है ये प्रजा नाम विज्ञान परम से बताया गया और यद वरिष्ठ यानी यद लौकिक प्रजाना विज्ञानत परम तद्वरिष्ठम तो लोक में जितने भी वर यानि रूपेन प्रसिद्ध पदार्थ हैं वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ तो श्रेष्ठत्वेन रूपेन जितने भी प्रसिद्ध हैं उनमें अति श्रेष्ठ अति वर वह कौन है वह है वरिष्ठ वह है प्रकृत ब्रह्म निर्दोष हैं उसको छोड़ करके बाकी वस्तुओं को जो जगत में वर करके प्रसिद्ध हैं देखेंगे तो कोई ना कोई दोष जरूर रहेगा हाँ कोई ना कोई दोष जरूर रहेगा जगत में सबसे वर करके प्रसिद्ध हैं हिरण्यगर्भ जो जगत के अधिपति हैं लेकिन उनमें भी दोष श्रुति बताती हैं स्व अभिभेद एकाकी नए वर एम इत्यादि से और उनकी भी एक आयु विशेष है जन्म हुआ है तो जाना है कभी न कभी कल्पांत में इसलिए ये सारे दोष होते ही हैं किसी न किसी रूप में इन सब के इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि निर्दोष है कौन तो निर्दोषम ही समम ब्रह्मा गीता कहती हैं तो निर्दोष होने कारण वरिष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ ये प्रकृति ब्रह्म है निर्दोषत्वात ऐसा चिंतन करने से और वो कौन है ये ब्रह्म कोई हमसे भिन्न नहीं वो हम हैं ये हैं ब्रह्मात्म एकत्व साधक युक्तियां भेद की बाधक युक्तियां बाकी की चर्चा भाष्य की हम लोग कल करते हैं